अच्छा राघव विक्रांत ने राघव की तरफ देखते हुए कहा एक काम करो रोहन निगी के दोस्त रिश्तेदार उसके जितने भी पुराने कनेक्शन है सबकी डिटेल निकालो सबके बारे में पता करो अगर उसका साथी जेल से नहीं है तो फिर जरूर उसका कोई दोस्त या यार होगा सबकी डिटेल निकालो ओके करता हूँ राघव अब तक अपना लंच फिनिश कर चुका था और उसने आखिर में पानी पीते हुए कहा और हाँ तुम विक्रांत ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा तुम क्या करो कि थोड़ा जेल से और पता लगाओ कि रोहन नेगी से मिलने के लिए जेल में कौन कौन आता था मतलब पिछले दस सालों में उससे कौन कितनी बार मिलने के लिए आया है पूरी डिटेल निकालो ओके सर सुनीदी ने भी अपना हाथ पहुंचते हुए कहा अब तक वो भी अपना खाना खत्म कर चुकी थी विक्रांत एक टीम लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे ढंग से निभा रहा था वो सबको फटाफट काम अलॉट करते हुए केस के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के प्रयास कर रहा था अब तक विक्रांत को पुलिस की नौकरी करते हुए एक साल का वक्त हो चुका था भले ही उसे अभी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फिर भी विक्रांत ने अब तक काफी बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिखाए थे और साथ में उसने मंजूर सचदेवा और नैना जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के साथ काम भी किया था ऐसे में अब उसके काम करने के अंदाज में भी गंभीरता नजर आती है विक्रांत अब पहले जैसे तेज गुस्से वाला नहीं रह गया था और न ही अब वो गैंगस्टर की तरह रिएक्ट करता है अब उसके भीतर धीरे धीरे करके गंभीरता आती दिख रही है इस वक्त ऑफिस में सभी इन्वेस्टिगेटर्स काम में व्यस्त थे ऑफिस के बीचोंबीच रखा हुआ व्हाइट बोर्ड भी अब तक काफी सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल से भर चुका था और इस व्हाइट बोर्ड के ठीक बीच में 10 साल पहले हुए उस लड़की के मर्डर की भी कहानी दर्ज थी कोई भी बोर्ड को देख साफ तौर पर कह सकता था की ये पूरा केस इस लड़की यानी की टीवी एक्ट्रेस टीना गांधी के मर्डर केस से ही कनेक्टेड है आज से 10 साल पहले पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के एक फ्लैट में टीवी एक्ट्रेस और मॉडल टीना गांधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी टीना उस वक्त बस ग्रेजुएट ही हुई थी वैसे तो टीना अपने इस फ्लैट में अकेले रहा करती थी लेकिन उस वक्त टीना का बॉयफ्रेंड यानी की रोहन नेगी भी टीना के साथ यहाँ रहने के लिए आया करता था केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक टीना का मर्डर रात में करीब साढ़े बजे से दस बजे के बीच में हुआ था और जिस आदमी ने टीना के मर्डर की सबसे पहले खबर दी थी उसे ही टीना के मर्डर के आरोप में जेल भेजा गया है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहन नेगी ही है लेकिन रोहन ने पुलिस को अपना जो बयान दिया था उसके मुताबिक जिस दिन टीना का मर्डर हुआ था उस दिन रोहन उसके फ्लैट के पास के ही एरिया में एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहा था शूटिंग रात में तकरीबन साढ़े बजे खत्म हुई थी और शूटिंग खत्म करके रोहन वहां सेट पर ही फ्रेश हुआ और फिर कपड़े चेंज करके सीधा टीना के फ्लैट पर पहुंचा रोहन पिछले कई दिनों से टीना के फ्लैट पर ही रुक रहा था, खुला हुआ था। रोहन को थोड़ा अजीब लगा फिर जब वो फ्लैट के भीतर गया तो वहां पर टीना की खून से लथपथ लाश उसे दिखाई पड़ी रोहन घबरा गया और वो जोर से चीख पड़ा रोहन ने फिर तुरंत ही एक सौ नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुलाया और फिर उसने सौ नंबर डायल करते हुए पुलिस को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों वहाँ पहुंच गयी लेकिन तब तक टीना की सांस थम चुकी थी उसकी मौत हो चुकी थी इसके बाद पुलिस ने रोहन का बयान दर्ज किया लेकिन पुलिस को रोहन पर थोड़ा शक हो रहा था जो की जाहिर है की हर मर्डर केस में पुलिस करती ही है लेकिन इसके अगले दिन ही रोहन के फ्लैट में उसके कमरे से एक चाकू बरामद हुआ और फिर तभी रोहन को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था फिर बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जो चाकू रोहन नेगी के कमरे से मिला था उस पर टीना के खून का भी निशान था और साथ ही रोहन नेगी का फिंगरप्रिंट भी बड़ी आसानी से उस चाकू पर मिल गया कुल मिलाकर उस वक्त पुलिस को ये केस सॉल्व करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई फटाफट पुलिस को रोहन नेगी के विरुद्ध सबूत मिलता गया और फिर पुलिस ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया बाद में चार्जशीट दाखिल हुए और रोहन नेगी को कोर्ट ऐसी उम्र कैद की सजा सुनाई गयी वैसे ऐसा नहीं था कि पुलिस ने सिर्फ एक नजर में ही रोहन नेगी को दोषी करार देकर उसे जेल में डाल दिया था उस वक्त पुलिस ने इस केस में संदिग्ध की लिस्ट भी बनाई थी जिसमें रोहन के साथ ही विजय सेंगर का भी नाम शामिल था लेकिन फिर बाद के जांच में यह पता चला कि टीना के मर्डर वाली रात को विजय किसी पब में था और वो वहां पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था विजय सेंगर उस पब में रात के ग्यारह बजे तक था और उसने इसका पूरा सबूत भी पेश किया अंत में पुलिस ने विजय सेंगर को इस मामले में क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था और फिर रोहन नेगी को ही असले कतिल रोहन ने अंतक अपने टीना को नहीं मारा लेकिन उसके पास खुद को बेकसूर साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था और फिर बाद में क्राइम सीन पर रोहन नेगी के फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट बाल आदि सारी चीजें मिल गई थी जिससे साफ साबित हो रहा था की ये खून रोहन ने ही किया था ऐसे में रोहन नेगी को आखिर में जेल जाना ही पड़ा विक्रांत कुछ देर तक इस केस के बारे में सोचता रहा और फिर उसने वहाँ मौजूद की तरफ देखते हुए कहा नहीं कुछ तो गलत है मुझे लग रहा है कि रोहन नेगी को सच में फंसाया गया है देखो रोहन नेगी ने टीना की लाश देखी तो उसने सबसे पहले एम्बुलेंस का नंबर डायल किया यानी कहीं न कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में टीना की जान बचाने का ख्याल चल रहा था वरना अगर उसने खुद ही टीना को मारा होता तो पहले पुलिस को बुलाता उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों करता हाँ और भला कोई आदमी किसी का मर्डर करने के बाद भी क्राइम सीन की ओर बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करेगा चलो एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि हो सकता है ये बट चाकू कोई किसी को मारने के बाद अपने घर में तो किसी भी हालत में हथियार नहीं छुपाएगा वो उसे आराम से कहीं गाड़ सकता था या फिर गायब कर सकता था भला अपने कमरे की अलमारी में कौन रखेगा कितनी बेवकूफी वाली बात है न पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी हम्म सही बात जतिन की बातों से सहमती जताते रोहन और टीना गांधी के साथ रहते थे और जब टीना का मर्डर हुआ तो सबसे पहले वहां रोहन ही पहुंचा था तो फिर उसका फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट या बाल मिलना तो नेचुरल है ना सही बात एसके ने जतिन की बातों से सहमति जताते हुए कहा और हाँ ये भी सोचने वाली बात है कि कोई आदमी पहले किसी का मर्डर करता है और फिर चाकू छुपाने के लिए अपने घर जाता है उसके बाद फिर वापस क्राइम सीन पर आता है और तब जाकर पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल करता है ये तो कोई साइको ही करेगा नॉर्मली मर्डर करने वाला तो अपनी जान बचाकर वहाँ तुरंत गायब ही हो जाएगा पक्का है रोहनेगी को झूठा फसाया गया है श्रेयस ने थोड़ी असहमति जताते हुए कहा अगर उसे झूठा फंसाया गया है तो फिर चाकू पर उसके फिंगर कैसे आये इसका क्या जवाब है भाई नॉर्मल मर्डरर तो ये ही कर सकता है ना कि चाकू पर से फिंगरप्रिंट के निशानी मिटा दे लेकिन यहाँ तो रोहन नेगी का फिंगरप्रिंट मिला है वो कैसे हुआ हम्म ये बात भी है एसके ने भी श्रेयस की बातों से सहमति जताते हुए कहा बात तो सही है अगर रोहन नेगी के फिंगरप्रिंट उस चाकू पर कैसे आये सबसे ज्यादा अजीब बात यह है की विक्रांत ने अपनी बुआ टेढ़ी करते हुए कहा अगर वहां सच में कोई ऐसा था जो कि रोहन नेगी को टीना के मर्डर के केस में फंसाना चाहता था तो फिर वो चाकू वहीं क्राइम सीन पर ही छोड़ कर जा सकता था ना उसे रोहन के कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी अगर चाकू क्राइम सीन पर ही मिलता तो फिर रोहन पर ज्यादा शक होता ना लेकिन चाकू को रोहन के कमरे में ले जाकर छुपाया गया इसका मतलब मतलब की ऐसा तो नहीं है कि ये बताने की कोशिश की गई थी कि टीना गांधी का कतल रोहन नेगी के घर में ही है और हाँ एक बात और जतिन ने कहा मकसद मकसद क्या था अगर रोहन नेगी ने टीना को मारा तो इसके पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए ना लेकिन रोहन और टीना तो काफी दिन से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे वो भला अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा नहीं नहीं ना सुरिंद्र ने बीच में ही बोलते हुए कहा केस रिपोर्ट के बीच वाले पार्ट में देखिये रोहन और टीना के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे भले ही वो दोनों साथ रह रहे थे फिर भी अक्सर दोनों के झगड़े होते रहते थे दरअसल रोहन पहले खुद को स्टैब्लिश करना चाहता था वो फिल्मों में झगड़ा होता रहता था लेकिन फिर भी ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है की कोई अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देगा जतिन ने कहा और टीना का मर्डर ब्लान्ड मर्डर था उसको प्लानिंग करके मारा गया था एसके ने बीच में बोलते हुए कहा क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े के बीच में कोई किसी की जान लेने की कोशिश करता भी है तो फिर वो शरीर में जहां मौका पाता है है वहीं वार कर देता है। ऐसे बिल्कुल सटीक जगह पर चाकू नहीं घोपता टीना के तो सीने में चाकू मारा गया है ना अगर लड़ाई झगड़े के बीच में मर्डर हुआ होता तो गुस्से में आकर रोहन ने टीना के शरीर पर और भी हमले किए होते पहले उसको पीट घायल किया होता तब जाकर वो चाकू लाता ऐसे हमेशा साथ में चाकू लेकर तो वो घूमता नहीं रहा होगा वो के बस चाकू निकाला और घोंप दिया मुझे तो पक्का लग रहा है कि रोहन नेगी को इस मर्डर केस में झूठा फंसाया गया था तो फिर किसने फसाया होगा रितेश ने कहा कहीं ये विजय सेंगर ही तो नहीं है